वाइन का ग्लास खाली करने के बाद नैना के डैड ने अचानक से विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे किया और सभी को उसका इंट्रोडक्शन देने लगे एवरीबॉडी माई हैव योर अटेंशन प्लीज दिसन टीम की लीडर टीम का टीम लीड रही आप लोगों ने चौरानवे वाले किडनेपिंग केस के बारे में तो सुना ही होगा जो अभी कुछ महीने पहले जाके सोल्व हुआ था उस केस को इसी ने सोल्व किया था वो case, वो फीमेल मर्डर केस केस भी इसी ने सॉल्व किया था। ओ, दोनों फिर हंसते हुए कहा टीम लीडर विक्रांत सक्सैना को मेरी बेटी नैना पसंद करती है और बहुत जल्द ये दोनों शादी भी करने वाले है ये खबर सुनकर तो वहाँ पर बधाइयों का दौर शुरू हो गया एक के बाद एक करके सभी लोग आगे बढ़कर विक्रांत और नैना की जोड़ी की तारीफ करते हुए नैना के डैड को बधाई देने लग गए कुछ लोगों ने तो विक्रांत से भी हाथ मिलाते हुए उसे भी बधाई देना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत वहाँ बिल्कुल अबाक होकर खड़ा रहा उसे समझ नहीं आ रहा था की अचानक से ये सब क्या शुरू हो गया है अभी तक तो नैना के डैड उससे इतना नाराज थे और अब अचानक से उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है समझ में नहीं आ रहा था कि नैना के डैड अब कौन सी नई चाल चलने वाले हैं नैना के डैड ने एक एक करके सभी गैस से विक्रांत को पर्सनली मिलवाना शुरू किया यहाँ पर काफी रिच लोग थे और सही मायने में तो विक्रांत उनके आगे कुछ भी नहीं था उन लोगों को यू देखकर विक्रांत को अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर रिग्रेट हो रहा था वो खुद से शिकायत कर रहा था की आखिर वो खुद इन लोगों की तरह क्यों नहीं है हालांकि नैना अपने डैड के इस एक्शन से काफी खुश नजर आ रही थी क्यूँकि उसे शुरू में लग रहा था कि उसके डैड विक्रांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे उसे तो ये डर सता रहा था कि कहीं डैड गेस्ट के सामने विक्रांत की इंसल्ट करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डैड तो विक्रांत को खूब पसंद कर रहे थे हालांकि ना जाने क्यों अभी तक विक्रांत को यह सब ठीक नहीं लग रहा था उसे फील हो रहा था कि जरूर नैना के डैड उसके साथ कोई साजिश कर रहे है वो किसी न किसी तरीके से विक्रांत की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का प्लान बना रहे खैर फिर भी विक्रांत उन लोगों के बीच खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था वो सब लोग हाथों में वाइन का ग्लास लिए हुए और बेहद महंगे कपड़ों में सिर्फ बिजनेस और शेयर मार्केट की बातें कर रहे थे जाहिर है वे सब बातें विक्रांत के सिर के ऊपर से जा रही थी लेकिन फिर भी वो फॉर्मेलिटी के तौर पर वहाँ उन लोगों के बीच खड़े होकर अपना सिर कुछ इस तरह से हिलाए जा रहा था जैसे मानो उसे सब कुछ समझ में आ रहा है इस बीच वो नैना को इशारे से यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इन लोगों से बात करके बोर हो चुका है अब वो यहाँ से जाना चाहता है लेकिन चूंकि इस वक्त नैना खुद अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आई हुई लेडीज के साथ बात कर रही थी उसका अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था फिर विक्रांत कुछ और देर तक उन अमीरों की बिजनेस वाली बातें सुने जा रहा था जब कुछ देर बाद उससे नहीं रहा गया तो फिर उसने टॉयलेट जाने के बहाने ऐसी यहाँ से खिसकने का प्लान बनाया अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से नैना के डैड ने सबके सामने विक्रांत से पूछ रहे विक्रांत रेंदो इंटरनेशनल होल्डिंग के हाई प्रोफाइल फाइनेंसिंग के बारे में तुम क्या कहते हो हाँ, ये सवाल सुनकर विक्रांत रह गया लेकिन अभी वो इस सवाल का जवाब देता उससे पहले ही एक अधेड़ उम्र के शख्स ने बीच में बोलते हुए कहा यह तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करता है ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट है क्या इसका नैना के डैड ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया विक्रांत बहुत जीनियस है उसे हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है वरना वो वाला अच्छा, तो उस अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने कहा और फिर उसने नैना के डैड के सवाल को दोहराते हुए कहा तो विक्रांत जी बताइए अभी रिसेंट के लार्ज स्केल की फाइनेंसिंग के बारे में आप क्या सोचते है ये विक्रांत को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था अब जाकर विक्रांत को ये पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि नैना के डैड ने उसे जानबूझकर फंसाया है वो सबके सामने विक्रांत की इंसल्ट करते हुए उसे बेवकूफ साबित करना चाहते हैं। अरे डैड आप समझ नहीं रहे हैं। लग रहा है नैना तुरंत यहाँ पहुँच विक्रांत को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश में लगे डैड विक्रांत ने अपना ग्रेजुएशन पुलिस अकेडमी से किया है उसने कभी कॉमर्स या फाइनेंस की पढ़ाई ही नहीं की है तो उसे भला कैसे ये सब चीजें पता होंगी? डैड हम लोग कहा तो में कहा फिर उसने आगे बताते हुए कहा हाल में ही बहुत बड़ा स्टेप लिया है। फ्रांस दुनिया का एक ऐसा पहला देश है जिसने फूड वेस्ट पर बैन लगाया वहाँ की गवर्नमेंट ने फूड वेस्ट करने वालों को पनिशमेंट देने का फैसला किया है इसके साथ ही वहां पर जो सबसे कम फूड वेस्ट करेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि रेंडो को अब यहाँ से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है हाँ एक दूसरे बिजनेसमैन ने बीच में बोलते हुए कहा फ्रांस में मेरा एक फ्रेंड रहता है उसने मुझे क्लियरली रेंडो में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है फ्रांस की गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने जा रही है तो भाई मैं तो रेंदो में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ अब तक विक्रांत बड़े ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहा था फिर जब वो लोगों की बातें सुन चुका तो फिर उसने कहा सर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप सीधा मेरे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए <laughs> सब लोग उसकी तरफ असमंजस भरी नजरों से देखने लगे ये सुनकर नैना ने विक्रांत को आंखें दिखाते हुए कहा विक्रांत तुम क्या बकवास कर रहे हो उसे लगा कि विक्रांत मजाक कर रहा है <laughs> विक्रांत ने फिर नैना के डैड की तरफ विक्रांत से विक्रांत ने फिर नैना के डैड की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा नैना सही कह रही है मैं सिर्फ क्राइम केस सॉल्व करता हूं। मुझे इकोनॉमी और कॉमर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है फिर उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेसमैन और क्राइम केस में कुछ न कुछ कॉमन जरूर होता है आप ठीक कह रहे थे और रही बात रेंदो इंटरनेशनल की होल्डिंग की तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा की आप लोग बहुत सावधानी से कोई स्टेप लेना जैसे विक्रांत ने यह बात कही तुरंत ही वहाँ मौजूद लोग विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लग फिर उसने आगे की सारी सिचुएशन बताते हुए कहा जैसे आप लोग ये केस सॉल्व कर रहे हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में तीन क्लू दे रहा हूँ पहला पिछले साल एक नवंबर को यूनाइटेड नेशन के फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी जहां पर एक्सपर्ट्स ने बताया था कि फूड वेस्ट से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है ऐसे में यूएन ने दुनिया के सभी देशों को फ्रांस से सीखने की नसीहत दी थी फ्रांस में बहुत पहले से ही वेस्ट फूड को कम करने के लिए काम हो रहा है का दूसरा केस हुआ पिछले साल दिसंबर में मध्य अफ्रीका के कई देशों में राजनीतिक विद्रोह शुरू हो गया है जिसका असर भी आगे चलकर देखने को मिल सकता है अभी यह भी खबर है कि सेंट्रल अफ्रीका के कई सारे देश भी पॉलिटिकल विद्रोह से जूझ रहे हैं फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा तीसरी बात यह है कि रेंदो का शेयर प्राइस डो जोन्स के मार्केट में पिछले कई सालों से टॉप पर चल रहा था और अब यह सुनने में आ रहा है कि वॉल स्ट्रीट के कई नाम इस कंपनी के शेयर को बढ़ाने में लगे थे ये सब कहने के बाद विक्रांत ने अपनी सारी बात को समेटते हुए कहा तो बस मेरा जो सोचना था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया अब आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए ये यहाँ तक कि नैना के डैड भी विक्रांत का ये एनालिसिस सुनकर शॉक्ड रह गए विक्रांत ने उन्हें निश्द कर दिया था